देवी भागवत भगवती श्री राधा तथा के मंत्र पूजा विधान का वर्णन। तत्पश्चात परमेश्वरी के पवित्र परिवार का अर्चन करना चाहिए पूर्व अग्निकोण और वायव्य दिशा के मध्य में श्री राधा के दिग्ग संबंधी अंग की पूजा होती है इसके बाद अष्टल यंत्र को आगे करके उसके अग्र भाग में मालावती अग्निकोण में माधवी दक्षिण में रत्नमाला नैऋत्यकोण में सुशीला पश्चिम में शशिकला वायव्यकोण में पारी उत, उत्तर में पार्परावती तथा ईशानकोण में सुंदरी प्रियकारिणी इन इन दिशाओं के दलों में बुद्धिमान पुरुष उपरयुक्त देवियों की पूजा करें यंत्र पर ही दल के बाहर ब्रह्मा आदि देवताओं सामने भूमि पर दीपपालों एवं बद्र आदि आयुधों की अर्चा करे इस प्रकार भगवती श्री राधा की पूजा करनी चाहिए यह पूर्व कथित देवता देवी के आवरण है इनके साथ गंध आदि उत्तम उपचारों से विद्यमान पुरुष भगवती श्री राधा की अर्चना करें तदनंतर इनके सहस्त्र नाम का पाठ करके स्तुति करनी चाहिए यत्न पूर्वक इन देवी के मंत्र का नृत्य एक जप करने का विधान है इस प्रकार जो पुरुष राधेश्वरी परम पूज्या श्री राधा देवी की अर्चना करते हैं देव भगवान विष्णु के समान हो सदा गोलोक में निवास करते हैं जो बुद्धिमान पुरुष शुभ अवसर पर भगवती श्री राधा का जन्मोत्सव मनाता है उसे राधेश्वरी श्री राधा अपना सानिध्य प्रदान कर देती है। गोलोक में सदा निवास करने वाली भगवती श्री राधा किसी कारण से वृंदावन में पधारी जहाँ कहे हुए संपूर्ण मंत्रों की वर्ण संख्या विधान के अनुसार होनी चाहिए इसे कहा गया है इसमें मंत्र का दशांश हवन करना चाहिए दूध मधु और घृत आदि स्वादिष्ट पदार्थों से युक्त तिलों द्वारा भक्ति से संपन्न होकर हवन करें। नारद जी ने कहा मुने अब आप सम्यक प्रकार से स्तोत्र सुनने की कृपा करें जिससे भगवती श्री राधा प्रसन्न हो जाती है भगवान नारायण कहते हैं भगवती परमेशानी तुम रासमंडल में विराज मान रहती हो तुम्हें नमस्कार है राशेश्वरी भगवान श्री कृष्ण तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं तुम्हें नमस्कार है करुणाणवे तुम त्रिलोक की जननी हो मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ तुम मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करो ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता तुम्हारे चरण कमलों की उपासना करते हैं जगदम्बे तुम सरस्वती सावित्री शंकरी गंगा पद्मावती और षष्ठी मंगल चंडिका इन रूपों से विराजती हो तुम्हें नमस्कार है तुलसी रूपे तुम्हें नमस्कार है लक्ष्मी स्वरूपिणी तुम्हें नमस्कार है भगवती दुर्गे तुम्हें नमस्कार है सर्वस्वरूपिणी तुम्हें नमस्कार है जन्मे तुम मूल प्रकृति स्वरूपा एवं करुणा की सागर हो इस हम तुम्हारी करते हैं अतः है तुम इस संसार सागर से हमारा उधार करने की कृपा करो जो पुरुष त्रिकाल संध्या के समय भगवती श्री राधा का स्मरण करते हुए उनके इस स्त्रोत्र का पाठ करता है उसके लिए कभी कोई भी वस्तु किंचन मात्र भी दुर्लभ नहीं हो सकती आयु समाप्त होने पर शरीर का त्याग कर वह बर्भागी पुरुष गोलोक में जा रास मंडल में नित्य स्थान पाता है जब परम रहस्य जिस किसी के सामने नहीं कहना चाहिए नारायण वाच नमस्ते परमेशानी रास मंडल वाचने राशेष्वरी नमस्ते स्तो कृष्ण प्राणाधिक नमस्त्रोक्य जननी प्रसिद्ध करुणा नवे ब्रह्म विष्णुदेव वंद्यम पदाबुजे नम सरस्वतीे नम सात्र शंक गंगा पद्मावतीे ष्ठी मंगलचंडि नमस्ते तुसीे नमो लक्ष्मी स्वूपिणी नमो दुर्गे दुर्गे भगवती नमस्ते शर्विणी मूल प्रकृति भजामह भूणाडवाम संसार सागरदशाधरांब दयांर निद स्त्रोत्रंसंदम पठे राधाम स्मर नर न तस् दुर्लभ किचि कदाचिभविष्य दशे निरासमंडले इदम रहस्यम परमं चाखे तो कश्य